हम्म पता नहीं हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी सक्सेस पाने का सपना देख रही हूँ नैना ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर विक्रांत का हाथ अपने हाथों में लेके बोल पड़ी बेबी आज मैं दोनों क्राइम सीन पर गई थी इलेक्ट्रिक शॉक वाले क्राइम सीन पर भी और वो फ्रोजन वाले क्राइम सीन पर भी दोनों सीन को देखकर मुझे ये लगा कि कातिल बहुत अजीब तरीके से मर्डर कर रहा है मतलब कि मर्डरर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है मुझे नहीं लगता कि उसे पकड़ने में हमें कोई ज्यादा परेशानी होगी अब टाइम चाहे जितना लग जाए लेकिन हाँ वहां कुछ चीजें देखकर मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था विक्रांत ने तुरंत ही सवाल किया मतलब कैसा अजीब फील हो रहा था मैं कुछ कह नहीं सकती लेकिन कुछ तो था बहुत अजीब नैन ने थोड़ी अनिश्चितता जाहिर करते हुए कहा ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी इस तरह का क्राइम सीन कहीं देखा हुआ है शायद कभी सपने में इस तरह का क्राइम सीन मैंने देखा हुआ है इस पर विक्रांत ने हंसते हुए कहा हंसते हुए बेंच पर लिटा दिया और फिर उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर गोल पड़ा फिर तुम्हे क्या अजीब फील हो रहा है वो अजीब मैं भी फील करना चाहता हूँ अगले दिन सुबह सूरज निकला हुआ था मौसम साफ था लेकिन हवा काफी ठंडी बह रही थी जिसे बाहर काफी ठंडी का एहसास हो रहा था हालांकि दिन में ठंड का असर थोड़ा कम था इस वक्त विक्रांत हर्षित और रूही केशव और किरण पंडित के घर पहुंचे हुए थे इसी घर में किरण पंडित का मर्डर हुआ था या यू कह सकते हैं कि इसी घर में किरण पंडित ने सुसाइड किया हुआ था केशव पंडित का ये घर जयपुर शहर से काफी दूरी पर नॉर्थ डायरेक्शन में था ये एरिया अभी भी थोड़ा गाँव टाइप का था हालांकि यहाँ रिहायशी मकान काफी बने हुए थे जयपुर शहर के हर गली और हर गांव का कुछ न कुछ पुराना इतिहास जरूर रहा है ऐसे में इस गांव का भी इतिहास काफी पुराना रहा है कहा जाता है कि इस गांव में एक बेहद पुरानी मज़ार है और इस मज़ार की पूजा सभी धर्मों के लोग सैकड़ों सालों से करते चले आ रहे हैं थाने लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पुराने समय में जब यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे तब वो किसी भी युद्ध के लिए जाते समय इस मज़ार पर अपना माथा टेकने के लिए जरूर आते थे यहां तक कि जब भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भी स्वतंत्रता सेनानी इस मजार पर अपना माथा टेकने के बाद ही यहां से जाया करते थे अंग्रेज सरकार ने कई बार इस मजार को तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन यहाँ के गांव वालों ने एकजुट होकर कभी भी मज़ार पर आंच नहीं आने दिया था ऐसे में इस गांव का आज भी मजार का ऐसे में इस गांव को आज भी मजार के पूरे नाम से जाना जाता है अब इस गांव से सटी हुई रिहायशी कॉलोनियां बन गई है जिसमें लोग बाहर किसी दूसरे शहर से आकर यहाँ पर अपना मकान बनवा कर रहते हैं। केशव और उसकी पत्नी किरण पंडित भी इसी गांव में अपना घर बनाकर रहा करते थे शादी के बाद केशव ने ये घर लिया था और तब से वो अपनी पत्नी के साथ यहीं रह रहा था विक्रांत तो और उसकी टीम जब यहाँ पहुंची तो केशव के घर के आस के लोग भी बाहर निकल उन्हें देखने लग गए यहाँ पर मौजूद लोग एक साथ इतने सारे पुलिस वालों को देख काफी दंग नजर आ रहे थे देखते ही देखते ही यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लग चुकी थी अपने सामने इतनी भीड़ देखकर विक्रांत को पिछली रात की बात याद आ गई जब वो नैना के साथ रूम में था हालांकि उन दोनों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि अब आगे से वो दोनों अपनी अलग अलग, अलग टीम लेकर दोनों केस पर काम करेंगे ऐसे में दोनों ने अब अलग होकर काम करना शुरू कर दिया था दोनों एक दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं रखेंगे नैना अपने साथ हर्ष और अनुष्का को लेकर 11 किल्स केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकली हुई थी जबकि विक्रांत अपने साथ रूही और हर्षित को लेकर किरण पंडित मर्डर केस को अपना अपना काम शुरू करने ऐसी पहले विक्रांत ने अपने आज के दिन के कोडव को जानना नहीं भूला विक्रांत को आज के दिन के लिए अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और पानी कोडव मिला हुआ था जिसका साफ संकेत था की आज के दिन विक्रांत को केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रोग्रेस मिलने के साथ ही उसे आज किसी लड़की के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा चूंकि अब विक्रांत नैना के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था ऐसे में किसी और लड़की का आना मुश्किल ही था कहने का मतलब यह है कि इस वक्त पानी कोडवट का मतलब नैना से ही था वहीं पहाड़ कोडवट के मिलने से विक्रांत काफी खुश नजर आ रहा था आज उसे केस में कुछ न कुछ प्रोग्रेस होने की पूरी उम्मीद थी ऐसे में वो अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था वो क्राइम सीन पर अपने साथ हर्षित रोही समेत केशव पंडित और किरण के भाई राघव को लेकर भी आया हुआ था इसके साथ ही लोकल पुलिस की एक टीम और साथ में डायरेक्टर दुर्गा भी आए हुए थे वैसे तो विक्रांत के साथ ब्यूरो चीफ को यहाँ पर आना था लेकिन चूंकि इस वक्त उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और वो मैटरनल लीव पर है ऐसे में उनकी जिम्मेदारी डायरेक्टर दुर्गा द्वारा निभाई जा रही थी वैसे भी अब तक विक्रांत डायरेक्टर दुर्गा के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुका था उसे दुर्गा के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी केशव के घर पर एक साथ पुलिस की इतनी भीड़ और साथ में केशव को भी देखकर उसके पड़ोसियों को ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि पुलिस यहाँ पर किरण पंडित के मर्डर केस की जाँच करने के लिए आई हुई है यहाँ मौजूद लोग पुलिस और केशव को बेहद अजीब सी नजरों से देख रहे थे इसके साथ ही सबके बीच कुछ कानाफूसी भी चल रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था पुलिस ने पहले ही केशव के घर को पीले रंग की वार्निंग पट्टी लगाते हुए क्राइम सीन का बॉर्डर बना रखा था ताकि वहाँ भीतर कोई ना जा सके डॉक्टर दुर्गा ने इस पट्टी को हटाते हुए विक्रांत और उसकी टीम के लिए अंदर जाने का रास्ता बनाया विक्रांत के साथ ही उसकी टीम और केशव और राघव पंडित भी अंदर की तरफ चल पड़े मेन गेट को पार करते ही अंदर काफी बड़ा सा गार्डन एरिया था जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी घास उ जो शायद पिछले तीन महीने ऐसी यहाँ की कुछ देखभाल न किए जाने ऐसी इतनी बड़ी नया दरवाजा लगाकर उसमें लॉक लगा दिया था ताकि कोई भी अंदर ना जा सके घर के अंदर घुसने के बाद ठीक दाई तरफ केशव का बेडरूम था जिसमें किरण की लाश मिली थी विक्रांत तुरंत ही उस रूम की तरफ बढ़ने लगा लेकिन उससे पहले उसने डायरेक्टर दुर्गा को इशारा करते हुए सभी को बाहर रुकने का इशारा किया वो अकेले ही बेडरूम में चला गया। बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ ही था और विक्रांत अंदर खड़े होकर पूरे क्राइम सीन को समझने की कोशिश करने लगा अब तक यहाँ से जितने भी एविडेंस ले जाए जा सकते थे उसे पुलिस द्वारा हटाया जा चुका था लेकिन फिर भी विक्रांत को यहाँ पर खून की स्मेल आ रही थी और दीवारों पर पड़े उसे छीटे साफ दिखाई पड़ रहे थे बैठ देख वो अपने मन में ही केशव और उसकी पत्नी की पोजिशन को इमेजिन कर ले रहा था एक तरफ से उसके दिमाग में पूरा क्राइम सीन चल रहा था कैसे किरण का मर्डर हुआ होगा फिर कैसे केशव के हाथ में चाकू पहुंची होगी और फिर कैसे केशव अपनी पत्नी के खून में गोते लगाता हुआ यहाँ पड़ा रहा होगा विक्रांत कमरे में इधर उधर टहलते हुए पूरे क्राइम सीन का विधिवत निरीक्षण कर रहा था कमरे में पड़े अलमारी और फर्नीचर से लेकर वो खिड़की दरवाजे दीवार और फर्श पर पड़े निशान को भी बड़े गौर से देखे जा रहा था वो केस से जुड़ी हर पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहा था इस तरह से तकरीबन अगले मिनट तक शांति से हर चीज को ऑब्जर्व करता रहा काफी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद उसने हर्षित को इशारा करके भीतर आने के लिए कहा और साथ में उससे क्राइम सीन की सारी फोटो लाने के लिए भी कह दिया इस वक्त हर्षित के साथ ही बाकी के लोग भी कमरे में दाखिल हो गए फिर विक्रांत ने अचानक से सभी को चौंकाते हुए अचानक से बैठ पर लेट गया वो ठीक उसी जगह पर लेटा हुआ था जहाँ पर किरण की डेड बॉडी मिली थी वहाँ लेटने के बाद वो ठीक उस पोजीशन में आ गया जिस पोजीशन में किरण पंडित की डेड बॉडी यहाँ से बरामद हुई थी विक्रांत को इस तरह लेटा हुआ देखकर कर मौजूद सभी लोग काफी हैरत में पड़ गए उन लोगों ने आज तक किसी को इस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हुए नहीं देखा था जयपुर पुलिस वाले तो काफी ज्यादा हैरत में थे लेकिन विक्रांत बिना किसी की परवाह किए बगैर अपने काम में लगा रहा वो बार बार एक्टिंग करते हुए वो खुद को किरण की पोजीशन में लाने की कोशिश करता रहा वहाँ पर खड़ाकेश और पंडित भी बड़े ध्यान से विक्रांत की इस कलाकारी को देख रहा था वो विक्रांत को कुछ यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे मानो अब अपनी अगली नॉवल में वो इसी इंसिडेंट पर कहानी लिखने वाला है और उसकी नई स्टोरी का हीरो विक्रांत ही होने वाला है